ही साचरयनी कसम साचरयन कसम सातयाति घनि देख चले सन्मुख प्रणय काल के घन घटा बहु कृपान तरवार तरबार चमकहीं जनु दह दिश दामि दमक गजरथ तुरहरा इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं मानो दसों दिशाओं में बिजलिया चमक रही हों हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिग ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो कपिल इंद्र धनुए सुहाए उठे धूरी जलधारा, जल धार भय बुन्द भयार दो दिशी पर्वत करही प्रहारम भद्रपात रघुपति झर घायल चर समुदाय वान रो की बहुत सी पूछे आकाश में छाई हुई है वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्र धनुष उदय हुए हो धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई लागत बाण करही घुर निर् भारी सोनित सर का दर भयकारी वीर चितकार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं उनके शरीरों में से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत की भारी झरने से जल बह रहा हो इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परमय पावनी दोकूल दल रत रेत चक्र अबरत बहती भयावनी जल जंतु गज पद चर तुरगर सर शक्ति सरसक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चरम कमठ घने डोको को, को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं रथ रेत है और पहिए भवर हैं वह नदी बहुत भयावनी बह रही है हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियाँ ही जिनकी गिनती कौन करे नदी के जल जंतु हैं बाण शक्ति और तोमर सर्प है धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं बीर पर मज्जा बहु बह फेन, कादर देख तन बहुबहन का वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो बहुत सी मज्जा बह रही है वही फेन है डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है भूत झोटिंग कराल कांकल भुजा उड़ाही एक तिथि नए कल खाही एक कह ऐसे हुए सठ तुम्हारे कहरत जहत अर्ध जल परे भूत पिसाच और बैताल बड़े बड़े छोटो वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं कौवें और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन खा जाते हैं एक कोई कहते हैं अरे मूर्खों ऐसी सस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं मानो जहां तहां अर्ध वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों है चह गिध आत तट आये जनु बंसी खेलत चित दहु भट बा चढ़े खग जाहे जनु नावर खेलही शरमाहे भर भर खूत पिसाच बधु नही भटक पाल करता चामुंडा नाना बिधिगा गिद्ध आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हूँ बंसी से मछली पकड़ रहे हों बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानव नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं भूत पिशाचों की स्त्रियाँ आकाश में नाच रही हैं चामुंडाएँ योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं कर, कट कट कर जय, जय जय बोल गिद्धों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं करोड़ो धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं जो जय जय मुंड प्रचंड सिर बिनु खपरनि वही खपर खुजो सुबट भट नही बालर सा निकर मरदही राम बल दर पित भय संग्राम यंगन सुभट सोवही राम सर निकर निंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझकर कर परस्पर लड़े मरते हैं उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडो को मसले डालते हैं श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं रावण श्री दया विचाराम संघार मैं अकेल कपिभाल बहु माया करो अपार रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया है मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं इसलिए मैं अब अपार माया रचूँ